क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाक और आशय से अपरामृष अचुता स्पर्शरहित असंबद्ध जो पुरुष विशेष है वह ईश्वर है अभी चार चीजें हैं क्लेश कर्म विपाक और आशी क्या क्या हैं इनको बता रहे हैं लग से अविद्या अविद्यादे क्लेशा जो अविद्या आदि हैं अविद्या स्मिता रागद्वेश अभिनिवेश पांच इन्ही को क्लेश कहते हैं इनसे रहित कर्म क्या है यहाँ पर क्लेश के बाद जो कर्म है कुशला कुशलानी कर्माणी कुशल और अकुशल यानी धर्म और अधर्म रूप में जो कर्म होते हैं वो उन कर्मों के जो संस्कार हैं यहाँ पर निमित्त होने के कारण कर्मों के निमित्त होने से यहाँ पर कर्म के नाम से कहे गए धर्म धर्माधर्म के जो संस्कार हैं उनसे रहित होता है ईश्वर हाँ, कुशल कुशल वही कर्म यहाँ तो तो तो तो तो तो हाँ शुभ अशुभ कह लो ये पाप पुण्य कह लो धर्म धर्म कह लो मिश्रित अंतर्नित हो जाएगा पाप पुण्य में दो कहा है ना कुशल और अकुशल हाँ वो कर्म है फिर तदफलम इनके क्लेशों से युक्त जो धर्माधर्म संस्कार हैं इनका जो फल होता है वो विपाक है और तद अनुगुणा आशया इसके अनुरूप जो फिर संस्कार बनते हैं वासना होती है ज्ञान के और कर्म के दोनों के इसका नाम है यहाँ आशय तो ये चार दोष हैं इन चारों दोषों से जो सर्वथा असम्बद्ध है वो ईश्वर विशेष उसी के अनुरूप जैसे कर्म करेगा ना ऐसे संस्कार बनेंगे और जैसा अनुभव करेगा जान करेगा वैसा होगा और हाँ तद अनुरूप और विपाक के अनुरूप बनेंगे मतलब मनुष्य जाति में अच्छा मूलतः तो इसी के हैं मनुष्य जाति में जैसे कर्म और अनुभूति होंगे उस प्रकार के संस्कार बनेंगे पशु में जिस प्रकार के अनुभूति और कर्म होंगे उस तरह के बनेंगे यानी ये जो विपाक के कारण जाति आयु भोग के कारण जो संस्कार बनते हैं सबके अलग अलग बनते हैं मनुष्य के पशु के पक्षी के आश्रम ने वही वासना संस्कार तो सभी योनियों के मतलब अलग अलग होते हैं एक ढंग के नहीं होते हैं ऊँट के अलग हो जाएंगे गधे के अलग घोड़े के अलग उसी शरीर के अनुसार यानी जाति आयु, भोग के अनुसार अलग अलग जो बनते हैं ये सब चित्त में इकट्ठे होते जाते हैं तो ईश्वर में नहीं होते हैं ये इसलिए ये अनिवार्य हो रही है किसी ऋषि ने कोई शास्त्र लिखा उसमें ईश्वर की सारी विशेषताएँ तो प्राप्ति के अनिवार्य तो विशेषताएं हो क्योंकि उस शास्त्र से न्याय में नहीं कोई भी लेखक होगा ऋषि हो कोई भी हो सारा कुछ तो लिख नहीं सकता सारा नहीं लिखाया जा सकता है ना ये नियम होता है उसमें पढ़ा नहीं था न्याय में पर मतम अप्रतिषितम ति न्याय यानी दूसरे में जो लिखा हुआ है जो कुछ भी जब तक उसका खंडन नहीं कर देता है कोई तब तक वो उसके लिए मान्य होते हैं यानी इस शास्त्र में जो कमी रह गई है इसके इसकी पूर्ति दूसरे से हो करनी होगी ये आवश्यक है और जिस जिसका नहीं खंडन है समझो इसका ही मत है होगी मान्य है परमतम अप्रतिषिधम अनुमतमिति शास्त्रोक्ति दूसरे मत का जब तक खंडन नहीं हो जाए तब तक वर्तमान लेखक को वो मत स्वीकार होता है और तो जो नहीं लिखा वो भी दूसरी जगह से लेना है और जो नहीं विरोध नहीं किया है वो भी उसके साथ मान्य होता है ये इसीलिए होता है कि सब कुछ एक शास्त्र में नहीं लिखा जा सकता है चाहे ईश्वर का वर्णन नहीं चाहे लोग का किसी का नहीं होगा आयुर्वेद में वाणी जी का वर्णन नहीं हो पाएगा अर्थशास्त्र में आयुर्वेद सारा नहीं आएगा एक तो एक व्यक्ति को जाँत नहीं होता है सारा तो इस कारण से ये नियम नहीं होता है अलग अलग शास्त्र रहेंगे फिर भी अपनी प्रधानता होती है विषय की उसके अनुसार लेखक लिखता है तो ये चार हो गए और तद अनुगुण यानी जाति आयुर्भोग विपाक के अनुगुण जो अनुरूप जो संस्कार बनते हैं वो वासनाए इनसे रहित ये ते इमे मनसी वर्तमाना तो ये चारों के चारों कह लो या वासनाए ते इमे से चारों लिए जाएंगे फिर मनसी वर्तमाना यानी मुख्य रूप से मन में विद्यमान रहते हुए पुरुषे विभिष्य पुरुष में है ऐसा कहा जाता है क्यों सही तत् फल से भोगता है थी क्योंकि वही इसके फलों का भोगता होता है अविद्या अविद्या क्लेश कर्म विपाक और आशयों के इनसे जो भी फल मिलेगा उसको इसके अनुरूप सारा का सारा भोगेगा जीवात्मा ही तो भोगता होने के कारण ये उसमें रहते हैं ऐसा कथन होता है वस्तुता वास्तविक रूप में ये चित्त में रहते हैं यद्यपि संस्कार आत्मा में भी रहेंगे रहते हैं और मन में भी रहते हैं अंतर इतना होता है मन में तो ये परिणाम उत्पन्न करते हैं द्रव्य परिणाम होगा इसके कारण मन में मन सात्विक हो जाएगा रासिक हो जाएगा तामसिक हो जाएगा ये अवयवों में स्थितियों में अंतर आएगा आत्मा में ऐसे अव्यवान्तर नहीं होंगे परिणाम नहीं होंगे पर उसकी स्थिति ढंग की बनेगी बस उसमें उत्पन्न जो ज्ञान होगा ज्ञान के कारण वो अपने को तद्रूप मानता है तो इससे लिए मुख्य रूप से यानी न्याय आदि जो हैं वैशेषिक और न्याय ये तो सीधे सीधे आत्मा में ही मानते हैं संस्कार मन में वो नहीं बोलते हैं पर सांख्य और योग वाले की प्रधानता होती है मन में होते हैं संस्कार आत्मा में हैं कि नहीं ये नहीं बोलता इसलिए ये लेने पड़ते हैं कि मुख्य रूप से जो परिणामी उत्पन्न होते हैं वैकारिक द्रव्य भेद उत्पन्न करने वाले जो होते हैं ये संस्कार ये मन में होते हैं आत्मा में द्रव्यंतर नहीं होता इससे ते ही मनुष्य वर्तमान वे अविद्यादि मन में वर्तमान रहते हुए पुरुष में हैं ऐसा कथन होता है क्योंकि वो पुरुष ही इनका भोगता है अनुभव अनुभव करने वाला वही है उदाहरण दे रहे हैं कैसे रहते हैं जैसे यथा जय पराजय वा योधरीषु वर्तमान स्वामिनी यानी लड़ते तो सैनिक हैं और हार जीत सैनिकों में होती है लेकिन वो कहा जाता है तो राजा का या देश का वो देश हार गया वो देश जीत गया जैसे खेल खेलते हैं एक उस वाले क्रिकेट वाले जीतते तो वो हारते वो हैं बदनाम पाकिस्तान और भारत होता है हाँ जो भी है इसी तरह से कह रहे यहाँ भी संस्कारों का जो होना बढ़ना बिगड़ना होता है जो निर्माण और बिगाड़ वो चित्त में होता है लेकिन वो कहा जाता है पुरुष का वो बिगड़ गया वो बन गया निसुखी दुखी जो होता है वो पुरुष होता है लेकिन सुख दुख के जो परिणाम होते हैं वो चित्त में होता है तो इसी तरह से वो एक तरह से व्यवदेश है वो यानी सात तो सतब बहुल हो जाएगा चित्त तो वो सुखी हो गया सुख हो गया वहा लेकिन सुखी हूं ये लगेगा आत्मा को आत्मा मतलब सुख दुख से बदलता नहीं है लगता ही है ना केवल उसको लेकिन इसमें तो भेद होता है अभी सफेद हो जाएगा सुख हो होगा दुख होगा तो लाल हो जाएगा ये ज्ञान होगा तो काला हो जाएगा ये ऐसे यानी द्रव्यंतर भेद होगा चित्त में पुरुष में ऐसा भेद नहीं होगा लेकिन लगेगा उसको ऐसा हो गया बस तो ऐसे जैसे पानी को हिला दिया वो तीन वाला देखा है आपने कहीं पर वो होता है विज्ञान भवन में कहीं पर अहमदाबाद में देखा होगा एक इतनी बड़ी नाली होती है उसमें तीन तरह के द्रव्य होते हैं के, के हाँ, हाँ उसको हिला देते हैं हिलने के बाद क्या होता है सारा वो हो जाता है हाँ उसके बाद फिर वो एक के बाद एक ऐसे करके बैठ जाते हैं परत हो जाती है अलग अलग हो जाती है परतें बनती है ऐसी चित्त में भी वो परत बनती रहेगी सत्य तो बहुल होगा तो सत्य तो ऊपर आ जाएगा रजो बहुल होने से रजो ऊपर आ जाएगा तमोबाउल होगा तो वो ऊपर आ जाएगा कभी कभी गुल मिल जाएंगे सारे सारे पर तीन में से एक रहते हैं प्रधान तो तीनों मिलकर के होते हैं इसमें क्या है ना सारा अलग अलग द्रव्य है वो द्रव्य होते हुए भी अलग अलग हो जाते हैं एक तरफ घी है और पानी है मिला दोनों वो तो तो तो क्या होगा अलग अलग हो जाएंगे ना लेकिन घोटेंगे तो फिर मिल जाएंगे दूध और पानी में ऐसा नहीं हो पाता है ये तो दोनों साथ साथ रह जाते हैं पानी अलग दूध अलग नहीं होता है लेकिन तेल में हो जाता है तो ऐसे ही सतुरजतम तीन द्रव होते हैं इसमें ये तीनों घुल मिल करके बाद में फिर एक जैसे हो जाते हैं बहुल होकर अकेले अकेले देखते हैं उचित की स्थिति है आत्मा में ऐसा नहीं होगा उलट पुलट ऊपर आ जाएगा नीचे वाला नहीं ऊपर आ जाएगा ऊपर वाला नीचे ऐसे नहीं होगा लेकिन लगेगा उसको वैसे ही ऊपर का नीचे हो गया नीचे का ऊपर हो गया दुखी होगा तो उसको लगेगा कि दुखी दुखों में सुखी होगा तो लगेगा सुखी सुखों में तो ये इसको कहते हैं व्यपदेश ये आत्मा में व्यविष्ट होते हैं तो अब कह रहे हैं कि फिर ये कहे जाते हैं उसमें तो अब ये तो जीवात्मा की स्थिति होगी अब इसी से ईश्वर को बता रहे हैं यो ही अनेन भोगेन अपराष्ट सा पुरुष विशेष जो इस भोग की स्थिति से असंबद्ध होता है और परामृष्ट होता है अछूता रहता है जिसमें ऐसे परिणाम नहीं आते कभी भी वही क्या है पुरुष विशेष ईश्वर होता है यहाँ इसको सुख की अनुभूति और अपने में अंतर नहीं दिखता है बुद्धि में और अपने स्वरूप में जिसको अंतर नहीं दिखता है ये भोगता हो गया सत्यपुरुषियों तिन्ता संकीर्णयों प्रत्यय विशेष हो यानी ज्ञान के साथ बुद्धि के साथ अविशेष भेद नहीं दिखना उसका नाम है भोग भोग की अवस्था भेद यदि दिख है अनुभूति भोग भोग और कुछ नहीं है जीवात्मा को जो अनुभूति होती है आत्मा में जो ज्ञान उत्पन्न होता है हाँ सुख के किसी के भी ज्ञान उसका ही नाम भोग है लेकिन उसमें जब भेद नहीं दिखता उसको योगदर्शन की भाषा में उसको ही बंधन कहते हैं या भोग कहते हैं और भेद यदि दिखेगा तो अनुभूति होते हुए भी अब वही अपवर कहलाए अनुभूति ईश्वर को भी होती है लेकिन भेदपूर्वक इसलिए उसका नाम भोग नहीं है ईश्वर का ऐसे ईश्वर का भी भोग होता है भोगो बुद्धि जो भी बुद्धि मात्रे वो सब भोग है लेकिन अंतर इतना ही कर दिया कि जब एक एकत्व तो दिख जाए इसमें भेद नहीं दिखे अपना भोक्ता का ज्ञाता का तो वो भोग है उसका नाम इसमें एकत्व तो हट जाता है द्वित्व तो दिख जाता है वो फिर मोक्ष हो जाता है भोग नहीं रहता है अनुभूति रहती है केवल तो यही अनेन भोगे न जो इस भोग से ऊपर वाले से अविद्यादि वाले से अपरामिष्ट होता है रहित होता है वो पुरुष विशेष होता है अब है कि चलो इतने के बाद भी ईश्वर को अलग से सर्वथा मानने की जरूरत नहीं है कि इन भोगों से ही तो रहित कब कह रहे हो ना कि ईश्वर है तो इन भोगों से रही तो ये मुक्त आत्मा ही भी हो जाएगी अभी वो भोग से युक्त है शरीर में है जो भी है ज्ञान नहीं हुआ है जब तक पर अभी त्यादि जब इसके नष्ट हो जाएंगे तो वो भी तो रहित हो जाएगा इससे मुक्ति को प्राप्त हो गया तो वो ईश्वर हो सकता है उसमें से मान लेना चाहिए ईश्वर को अलग से मानने की जरूरत नहीं है इन्हीं पुरुषों में से एक को खड़ा कर दो बस सर्वथा अलग मानने की जरूरत नहीं है चेतनों में से जीवात्माओं में से कोई किसी एक को मान लो बस अलग मानने की जरूरत नहीं है कहीं कैवल्यम प्राप्ताहार प्राप्त स्तरी संति च बहवा केवल को प्राप्त किए हुए बहवा केवलीना न बहुत सारे केवली हैं मुक्त हैं पु, मुक्त पुरुष हैं ते ही त्रीनी बंधनानी छिप्वा कैवल्यम प्राप्ता तो वे क्या हैं लेकिन तीन बंधनों को काट करके कैवल्य को प्राप्त हुए तीन बंधन हो गए इससे ले लो ये तो एक तो स्थूल शरीर हो गया सूक्ष्म शरीर हो गया और कारण शरीर हो गया ये तीन बंधन है इसके इन तीन बंधनों से छूट करके ये मुक्त होता है असली मुक्त आदिय। आदिय। ये उन आध्यात्मिक आदि भौतिक और आधिदैविक इन तीन दुखों से जो छूट गया है। तीन बंधनों से जो छूट गया है वो मुक्त कहलाता है ये दूसरी विधि तीसरे में होते हैं जो दान दक्षिणा आदि ये करते हैं ना बड़े बड़े ये आदि करते रहते हैं इनके बिना उनको नहीं रहा जाता है इनसे वो अपनी पूर्ति मानते हैं तो ये भी एक बंधन है कर्म शुभ कर्मों का बंधन तो एक प्रकार का ये बंधन है दूसरा है कि वो धन नहीं वो अलग चीज़ है धन धान आदि हैं वो उसमें आ जाएगा दूसरा है कि ये राग देश आदि जो होते हैं भीतर इनसे रहित हो जाने के बाद भी मुक्त कहे जाते हैं एक तो धन ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं अच्छे अच्छे कर्मादि करते रहते हैं एक तो वो बंधन है दूसरा है कि राग देश आदि से युक्त रहते हैं वो हट जाए तो इसको भी मुक्त कहते हैं और तीसरा है केवल जुज्जानी होता है ज्ञान में उसके पास संपत्ति भी नहीं होती है रागदेश भी नहीं होता है लेकिन ज्ञान ही रहता है वो जीवित रहता है यानी जो भी होता है तो वो भी एक बंधन है तो ये तीन तरह के बंधन होते हैं तो इन तीनों ही तरह के बंधनों से जो मुक्त होता है यानी कि जो कैवल्य प्राप्त को प्राप्त होते हैं ये उनको इन तीन बंधनों से छूटना होता है त्रिनी बंधनानी छित्वा इन तीन प्रकार के बंधनों को काट करके ही कवल्य को प्राप्त होते हैं ये जीवात्मा जो होते हैं इस तरह से न भूतो न भाभी तो जिनके ये तीन बंधन छूटे हैं नो भाव फिर प्राप्त होंगे ये अभी भूत हो गया छूट गया लेकिन अभी फिर आने वाला है भावी उसका है पर ईश्वर का क्या होता है ईश्वर से संबंधो ना वो दोनों भाभी ईश्वर का ना तो पहले छूटा है ये और ना आगे ऐसा आने वाला है उसका दोनों में विशेषता होगी ना कि जीवात्मा कैसी भी कोई भी है लेकिन वो भले ही मुक्त है अब लेकिन पहले वो बंधन में था पर ईश्वर कभी भी बंधन में नहीं आता ईश्वर पुरुष जो है वो बंधन कभी शुरू ही नहीं हुआ है उसका इसका तो शुरू होके कटा है और दूसरी बात है कि कट जाने के बाद फिर होगा इसका लेकिन ईश्वर का होने वाला भी नहीं है तो ये दोनों में भेद है जीवात्मा में और परमात्मा इन दो पुरुष में इसीलिए उसको पुरुष विशेष कहा है ईश्वर से तत्संबंधो ना भूतो न भाभी का ये तीन बंधनों वाला जो संबंध है ना तो पहले था ना आगे कभी होने वाला है यथा मुक्तस्य पूर्वा पूर्वाबंध कोटि प्रज्ञाते नैवम से तो कह रहे कि जिस प्रकार से मुक्तस्य मुक्त हुए की पहले वाली बंद प्रकार बंद कोटि जानी जाती है कि इसका पहले तो था ही सिद्ध हो गया अब मुक्त है तो इसका मतलब तो पहले बंधन में था तो नहीं ईश्वर से ऐसा ईश्वर का सिद्ध नहीं होता है जाना नहीं जाता है कि पहले बंद होकर के वो मुक्त हुआ है यथा मुक्त से पूर्वा बंद कोटि जैसे मुक्त हुए की पूर्व प्रकार वाली बंधन की स्थिति थी यानी रागद्व शादी से पहले था ये युक्त अब हुआ है मुक्त तो यानी पहले गया था ये जात हो गया ना ईश्वर में ऐसा सिद्ध नहीं होता है पहले कभी था ये भी ऐसा ही था यानी रामचंद्र जी अब आ शरीर में वो भले ही छूट गए यही शरीर में तो आए वो जन्म तो हुआ ही है इसलिए वो ईश्वर नहीं हो सकता ईश्वर का न पहले संबंध होता है न बाद में होता है शरीर से होता ही नहीं है संबंध किसी भी प्रकार का तो अब इसी से ये हो जाएगा जितने लोग भी ईश्वर को मानते हैं अवतार आदि पौराणिक सारे उसके लिए ये ब्यास जी के वचन है वो इसको नहीं मना कर सकते ब्यास जी के तो परम पुराणिकों के बाप हैं इन्हीं से सारे पुराण उत्पन्न हुए अब वो कैसे मानेंगे अपने बाप की नहीं मानेंगे क्या नहीं, अलग कहाँ से है नहीं सारे पुराण के करता जी है ना ब्याजी है प्रमाण दिखाएंगे ऐसे तो वही हुआ नहीं या तो वो झूठा है फिर उसकी इस बात को जूठा माने या उसको माने तो कम से कम पुराण के नाम से तो कोई नहीं कह सकता ना कि ईश्वर का अवतार होता है भी खत्म, हाँ, खत्म हो जाएगी क्या तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा कितने व्यास हुए हैं ये बताओ इतिहास यानी ये कोई और ब्याज था पहले ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना तो ब्यास जी वही एक ही है जेमनी वाला ही है ब्याज ये उसी के आसपास वाला है ये दूसरा नहीं है तो इस कारण से ब्यास जी ने कहा है और मान लो किसी व्यास ने कह दिया वो कहा तो है ही तो तुम्हारा भी तो लेख ही है ना पुस्तक में ही तो है वो भी पुराना और ये योगदर्शन भी पुस्तक ही तो है तो दोनों पुस्तकें हम उसकी माने या इसकी माने तो इस तरह से होगा कि अवतार आदि जो होते हैं वो इसी से खंडित होते हैं ऋषि लोग नहीं मानते और मान लो इसकी ठीक है लेकिन पतंजलि का क्या करेंगे फिर व्यास जो कुछ कह रहा है कोई व्यास होगा लेकिन वो तो सूत्रकार की ही बात कह रहा है ना पतंजलि तो पचास नहीं होंगे वो कोई पौराणिक तो नहीं है पतंजलि तो एक ही है चाहे जितने हो जाएंगे उसको तो मानेंगे उसके विषय में नहीं है पौराणिकों के पास वो विकल्प पतंजलि तो मानते हैं दो तीन हुए हैं जो भी मानते हैं लेकिन विरुद्ध नहीं मानते हैं कोई वो एक जैसे मानते हैं सबको अलग से नहीं है नहीं पुराणों का विरोधी पतंजलि नहीं है पतंजलि का विरोध नहीं कर सकते वो तो ये बात तो पतंजलि की है सूत्रकार की है वो तो पुरुष विशेष होता है जो कभी क्लेश से युक्त नहीं होता है विभाग से युक्त नहीं होता है विभाग यानी शरीर जाति आयु भोग यही तो विपाक है ना शरीर से कभी ईश्वर का संबंध नहीं होता है सीधी इसी बात सूत्रकार की है और सांख्यकार भी ऐसी मानता है इस तरह से यथावा प्रकृति लीन से उत्तराबंद कोटि अथवा पहले ये बता दिया कि जैसे मुक्तों की तो पूर्वाबंध कोटि होती है यानी पहले वो बद्ध थे फिर दूसरे जो प्रकृति लीन होते हैं उसकी उत्तराबंध कोटि होती है यानी वो अभी मुक्ति जैसा अनुभव कर तो रहा है लेकिन यह स्थिति इसकी चली जाएगी वो फिर बंधन में आ जाएगा तो इसलिए उसका उत्तराबंध कोटि संभाव्यतः उसकी संभावित रहती है आगे होने वाली पहले होने वाली ये पूर्वाबंध कोटि होगी मुक्तों की और मुक्त जैसा जो है प्रकृति लीन वाला जो योगी है उसमें ताकि उपाय प्रत्य जो होता है वो तो मुक्त होता है लेकिन वो प्रत्यक्ष बंधन में था लेकिन जो दूसरा होता है विदेय और प्रकृति लीन वाला वो तो बिना उपाय प्रत्ये का होता है और वो भी मुक्त जैसा ही होता है वो भी तो में तो हो गया बंधु कब था उसका वो नहीं है वो दिया हुआ उसको मुक्त जैसा ही बता रहा है लेकिन उसकी मुक्ति खत्म हो जाएगी वो फिर बंद हो बंद हो जाएगा यानी हो मुक्ति भी चली जाती है एक तो ये स्थिति है और एक है कि गई ही गई है तो दोनों ही प्रकार जो होते हैं ना मुक्ति के होने के और हटने के इन दोनों ही प्रकार से नैवम नवम्मे ये दोनों स्थितियां ईश्वर की नहीं है प्रकृति लीन प्रकृति लीन जैसा भी नहीं है आगे। बंद प्रकृति लीन योगियों का जैसी बंधन बंधन वाली बंदन प्रकार वाली संभावित होती है संभाव्यतें कि आगे इसको फिर बंधन होना है ऐसी जो संभावना होती है शब्दार्थ इस प्रकार से लिखेंगे जो यथामुक्त से पूर्वाबंध कोटि प्रजायती जैसे मुक्तों की पूर्व स्थित अवस्था वाली बंध बंधन जाना बंधन का प्रकार जाना जाता है ऐसा ईश्वर का नहीं होता अथवा जैसे प्रकृति लीन पालों की आगे बंधन स्थिति आने वाली है ऐसी संभावना की जाती है नवं ईश्वर से ईश्वर की ये स्थिति भी नहीं होती है सतु सदैव मुक्ता सदैव ईश्वर वो पुरुष विशेष तो सदा ही मुक्त रहता है सदा ही ईश्वर रहता है पहले भी पहले से बंध के मुक्त हुआ हुआ ऐसा भी नहीं है अब जो मुक्त हो गया है फिर बंधन में जाने वाला है ऐसा भी नहीं होता है वो सदा ही मुक्त रहता है और सदा ही ईश्वर भी रहता है यानी जो बंधबद्ध हो गया वो अब नहीं रहेगा ये भी नियम हो गया वो अधीन हो गया अपराधीन हो गया तो ईश्वर राय नहीं तो लेकिन ईश्वर के लिए सदा ही ईश्वर भी रहता है वो अन होता ही नहीं है तो यो ऐसा प्रकृष्ट प्रकृष्ट पादानात तो जो वह इस प्रकृष्ट सत्व के उपादान से यानी उत्तम स्थिति के सिद्ध की सिद्धि से ईश्वर से शाश्वती का उत्कर्ष ईश्वर का जो शाश्वतिक सदा होने वाला उत्कर्ष है श्रेष्ठता उत, है स किम स निमित्त आहोस्वित निर्निमित्ति अब यहाँ तक तो बता दिया पहले इसने कि स किसी प्रकार के बंधन से युक्त नहीं होता है सदा ही ईश्वर ही मुक्त रहता है अब इस सदा ईश्वर और सदा मुक्त होने पर आक्षेप करते हैं थोड़ा सा ये जो स्थिति उसकी सदा मुक्त रहने वाली सदा ईश्वर रहने वाली बताई इसका भी कोई कारण होता है या नहीं होता यो अशव प्रकिष्ट सत्व उपादान्थ यानी उत्कृष्ट सत्त के ग्रहण से ईश्वर का जो शास्विक ऐश्वर्य कहा जाता है वह सनिमितता कारणपूर्वक है अथवा निर्निमित्ता बिना कारण के है उसमें कोई प्रमाण है या बिना प्रमाण का उसमें कोई कारण होता है या बिना कारण का होता है कैसे तुमको तो पता लगा कि ये बहुत श्रेष्ठ होता है यानी सबसे बढ़कर के होता है ये उत्कृष्ट होता है इसमें क्या हेतु है निमित्त मने कारणपूर्वक हाँ प्रमाण से सिद्ध है या बिना प्रमाण के सिद्ध है या कोई उसका कारण है ऐसी पता चलता है ये बिना कारण के ही मान लिया जाता है, तो है के जाता। हाँ यानी उसको मानने में कोई आधार है या निराधार है वो अब तो दोनों तरह से फंसेगा पहले तो जो हुआ सारस्वती का ऐश्वर्य उत्कर्षा हाँ जो वो ये सरस्वती का उत्कर्ष का सर्वनाम है युअ जो वह और ये संबंध हो गया हेतु बता दिया प्रकिष्ट प्रकृष्ट सत्वोपादान्थ प्रकिष्ट सत्व का ग्रहण यानी शास्त्र में उसको ऐसा ही ऊंचा बताया गया ये प्रकिष्ट प्रकृष्ट सत्वोपादान है तो या उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा है सदा मुक्त सदा ईश्वर होता है ये प्रकृष्ट सत्व प्रदान हुआ तो इसके कारण उसका जो ऐश्वर्य होता है ये सदा उसके पास ही रहता है उसका भी कोई हेतु है कारण है या नहीं है सनिमित्ता अथवा निमित्त निमित। निमित्त वाला है या निमित्त से रहित है अब उत्तर देते हैं उसका तस्य शास्त्रम निमित्तम यानी निमित्त तो है कि वो सदैव ईश्वर सदैव मुक्त है इसमें कारण है यानी क्या कारण है शास्त्री कारण है शास्त्र ऐसा बताता है तो अब कहा कि शास्त्र तो ठीक है उसको बता ले लेंगे शास्त्र का भी क्या उसमें क्या हेतु है उसने भी बढ़वा रखा हो कहीं ऐसे ही उसमें भी तो कुछ कारण होना चाहिए ना उसने यही बता दिया कहाँ से लिखने कोई भी लिख देगा लेकिन उस लेख के पीछे भी कोई आधार है या नहीं उसको कह रहे हैं कि उसमें उसमें प्रकृष्ट सत्व निमित्त का ऊंचा सबसे बड़ा लिखा है यही और क्या कारण है उसका शास्त्र में लिख दिया वो सबसे बड़ा है तो वो सबसे बड़ा है तो वही लिखा हुआ है वही कारण है शास्त्र का यानी शास्त्र और कहाँ से उठा के लाता उसने देखा कि ये इतना बड़ा है उसने लिख दिया इतना बड़ा है इससे तेरे तो कोई कारण नहीं जैसे आपने पूछ गए वहाँ तालाब पर पूछा किसी ने कि कैसा है तालाब तो आपने बता दिया कि भरा हुआ है तो आप कोई पूछेगा कि तुमने कैसे वो लिखा बता रहे हो कि भरा हुआ है तुम जो कह रहे हो कि भरा हुआ वो कैसे भरा हुआ है तो ये तो कहेंगे भरा हुआ देखा था यानी वो भरा हुआ था उसको वो भरे होने के कारण ही कह रहा हूँ और कैसे कह रहा हुआ? तो अब आप, आपके बताने में क्या हुआ वो कारण वो वस्तु ही हुए ना तो यानी जो कथन है इसका कारण वस्तु है और वो तालाब भरा हुआ या जात कैसे हुआ यानी तालाब भरे हुए वो शब्दों से हुआ और शब्द कैसे हुआ तालाब से हुआ तो अब ये क्या हो गया भाई तुम अपने शब्द की सिद्धि तो अर्थ से वस्तु से कर रहे हो और वस्तु की सिद्धि तुम्हारे शब्द से हो रही है पूछने वाले को कैसे पता चला शब्द से पता चला उसी से कहा ये कह रहा है लेकिन ये क्यों कह रहा है वो चीज वैसी देखी इसने वो ऐसी है इसलिए कह रहा है तो अब इसमें क्या हो रहा है ना इतने तरह सारा भाव होता है यानी वो ऐसी है इसलिए मैं कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसलिए तो वो चीज़ ऐसी है से कह रहा क्योंकि मैंने ऐसे ही देख वो ऐसे ही है इसलिए मैं कह रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ इसलिए वो ऐसा हाँ कहाँ से कह रहे मैंने देखा उसको वो चीज़ वैसी है इसलिए मैं कह रहा हूँ और मैं ही कह रहा हूँ इसलिए तुम मानो नहीं मानने का और कहा है और कुछ उपाय नहीं मानने का फिर भी थोड़ा सा इतनी से होता है ना कि तुम कह रहे हो तू कहाँ से कह रहे हो वो चीज़ यदि है वो तो तुम्हारे कहने से है वो क्या तुम्हारे कहने से है वो तो उसमें लेकिन इसको अब कैसे गलत करेंगे मान लो कोई देख करके बोल देता है कि तालाब भरा हुआ है अब किसी को पता लग जाता है कि तालाब भरा हुआ है मान लेता है तो इसमें क्या दोष है भाई अर्थ जान हो गया हो यानी ईश्वर के बारे में वेद ने कहा है शास्त्र ने कहा है कि उसका ईश्वर जो है ना सदा मुक्त और सदा न, युक्त रहता है कभी इसमें कमी नहीं आती है ऐसा शास्त्र ने कहा है लेकिन शास्त्र ने कब कैसे क्यों कहा क्योंकि ईश्वर ऐसा है इसलिए शास्त्र ने कहा है शास्त्र ने कहा है ईश्वर ऐसा है और ईश्वर ऐसा है इसलिए शास्त्र ने कहा है ये बात है यहाँ पर शास्त्रम पुनः किम निमित्तम निमित्तमने शास्त्र का भी क्या निमित्त है तो उत्तर दे दिया प्रकृष्ट सत्य निमित्तम उसका जो उच्च ऐश्वर्य है ना यही शास्त्र का निमित्त है इसीलिए शास्त्र उसको ऐसा बोलता है वेद को जो कहते हैं ना इस प्रमाण्य है वेद ईश्वर के वाक्य हैं इसलिए प्रमाण है और ईश्वर कैसे माने हम वेद कह रहा है ईश्वर को इसलिए हमको मानना पड़ता है कि वेद में कह रहा है ईश्वर ऐसा है वेद्वर नहीं माने हाँ वही बात आ रही है ना ईश्वर को हम सर्व्यापक आदि या वेद का कर्ता कैसे माने उसमें वे वेद ही कह रहा है और वेद क्यों कह रहा है क्योंकि ईश्वर ने कह रखा है <laughs> तो ये जो इतरे तरह से दोष आता है ना वही चीज यहाँ पर है कि ईश्वर के बारे में हमारे पास और कोई नहीं होता है, जो आया है जो सत्तु सत्तु ने वस्तु वस्तु वस्तु वस्तु निमित्तम कारण हाँ वस्तु तत्व तो, उत्कृष्ट वस्तु तत्व तो ही उसका निमित्त है इस कारण से इसमें कहा गया है अब इसमें बता रहे हैं कि एतय शास्त्रोत्कर्षयो ईश्वर सत्य वर्तमानयो योह अनादि संबंध यहाँ जो इतरेतरा से दोष या विरोधावास इसलिए नहीं आता है क्योंकि क्या है इसमें आपस में क्या है अनादि संबंध है जिसमें दो में अनादि संबंध होते हैं ना वहाँ पर ये इतरेतरा से दोष का वो नहीं आता है प्रसंग नहीं आता है यानी जो दो चीज है ही खड़ी जो दो एक दूसरे के आश्रय से ही खड़ी की गई है चीज़ जैसे क्या न डा है तीन डंडा बांध दो आपस में तो वो अब खड़े हो जाएंगे ना उसमें एक निकालेंगे तो दो गिर जाते हैं लेकिन तीन को बांध देते हैं तो तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं अब उसमें किसको कारण मानेंगे तीनों तीनों साथ में ही है ना तो तीनों के तीनों एक ही साथ क्योंकि तीनों का आपस में संबंध है इसलिए इस पर खड़ा है और उस पर नहीं है, ऐसा नहीं कर सकेंगे दोनों उसमें इतने इतना से नहीं आएगा कि इसके कारण ये खड़ा है क्योंकि इसके हटाने से गिर जाता है उसके कारण खड़ा है ये दोनों खड़े हैं क्योंकि उसके कारण गिर जाते हैं ऐसा नहीं है यहाँ वस्तुतः तीनों का एक साथ संबंध है इसलिए इसमें तरह से नहीं है इसके कारण वो है और उसके कारण ये है ऐसा कहने में दोष नहीं वो कह सकते इसके कारण ये खड़ा है इसके कारण ये खड़ा है नहीं ये इसीलिए पूछा था ना यार शुरू में उसका क्या है मतलब ईश्वर का जो सदैव ईश्वर सदैव मुक्त ये जो ऐश्वर्य है ये कैसे उसने कहा प्रकृष्ट तत्व उपादाना यानी वो उत्कृष्ट वस्तु तत्व का, का ग्रहण होने से कथन होने से वो ऐसा है ईश्वर का जो स्वरूप इतना बड़ा है ना क्यों उसने कहा कि उसका कारण है शास्त्र में ऐसा बताया है इसलिए वो इतना ऐसा ही है यानी ईश्वर सदैव मुक्त सदैव ईश्वर क्यों यहाँ से प्रश्न हुआ उसने कहा इसका कारण साथ, इसमें कोई हेतु है या नहीं कैसे बता रहे हो ये उसने कहा शास्त्र उसका कारण शास्त्र में ऐसा बताया गया ईश्वर ऐसा है, है अब पूछ लिया कि फिर शास्त्र ने क्यों बताया कैसे बता दिया तो का ईश्वर है ही ऐसा इसलिए बता दिया तो प्रश्न उत्तर हुआ ना एक तरह से इतनी तरह से आता है इसमें कि शास्त्र के कारण ईश्वर ऐसा बताया जा रहा है और ईश्वर ऐसा है इसलिए शास्त्र में कहा गया है तो ये तो दोनों ही किसको माने इसे इतनी तरह से हो गया यानी ये ऊंचा है वो नीचा इसलिए या वो नीचा इसलिए ये ऊंचा है किसी कारण नहीं है ये ऊंचा है इसलिए ये नीचा है या ये नीचा है इसलिए ऊंचा है, है? तो सापेक्ष हो गया ना फिर वस्तु तो नहीं रही ना वो ऊंची नीची ऊंचाई नहीं होगी हो तो ऊंचाई क्या ऊंचाई नहीं हुई तो ऊंचाई क्या नीचे ऊँची तो अलग अलग हैं अलग अलग हैं तो सापेक्ष नहीं हो सकते तो इसलिए होगा कि पहले एक मान के चलेंगे ये नीचा ऊंचा कुछ नहीं है ये अपनी जगह है बस इससे ये अलग है प्रिश्य प्रिश्य हाँ ये अपना अलग होता है ये अपना अलग होता है ये इतना मोटा है वो नहीं है मोटा किसके कारण हाँ यानी वो हुआ ना ये ये चो, बड़ छोटा है और ये बड़ा है तो इसके कारण ये बड़ा थोड़े है ये अपने आप में इतना बड़ा है ये और ये अपने आप में इतना बड़ा है ये दोनों के बराबर यानी परिमाण अलग है स्वरूपता दोनों अपने आप में है इसके कारण ये नहीं इसके कारण ये नहीं है तो इस दृष्टि से इतनी तरह से दोष नहीं है इन व्यवहार में होता है इसके कारण इसको बड़ा जानते हैं इसी कारण इसको बड़ा जानते हैं तो ये सापेक्ष होता है लेकिन वस्तु तत्व तो नहीं होती कोई चीज़ सापेक्ष तो ऐसे यहाँ पर भी आएगा अंतता जब करेंगे ना ईश्वर के कारण वेद में नहीं है या वेद के कारण ईश्वर में नहीं है वस्तुता दोनों एक साथ ही हैं इसलिए इतने वाला नहीं आता है एक सित करने की चीज़ नहीं है ये तो दोनों अलग अलग होती है इसलिए एक एक किया जा सकता है लेकिन ये दोनों नहीं होती यानी बनाई गई क्यों ऐसा इस तरह की उसमें तो यही होगा ना कि भाई दोनों बराबर नहीं बनाए जा सकते थे ये कुछ और भेद हो जाता छोटा बनाया ऊपर ढक्कन हर्ज में छोटा ही बनाया जाता है नहीं तो दुर्बल हो जाएगा वो फिर चीज नहीं रखी जाएगी ठीक से तो अलग अलग हेतु है तो होते हैं तो यहाँ पर भी यही है कि ईश्वर का और वेद का परस्पर क्या है ना अनादि संबंध है ये एक दूसरे से जुड़ के ही रहते हैं ईश्वर होगा तो वेद होगा ही वेद है तो ईश्वर होगा ही रहेगा कारण से इन दोनों में क्या होता है अनादि संबंध है एतयो शास्त्र उत्कर्ष यो इन दोनों का यानी ईश्वर का जो उत्कृष्टत्व है और ये जो शास्त्र है जो जहाँ ये कथन है इन दोनों का शास्त्र का और उत्कर्ष का इन दोनों का ईश्वर सत्य ईश्वर के होने में या ईश्वर की उत्कृष्टता में अनादि संबंध शास्त्र उत्कर्षयोग वर्तमानयोग ईश्वर सत्य वर्तमान योग ईश्वर से के संबंध में वर्तमान शास्त्र और उत्कर्ष या ईश्वर से संबद्ध शास्त्र और उत्कर्ष इन दोनों में अनादि संबंध है एतयो कहाँ एतो ईश्वर सत्य वर्तमान यो, यो, हो यो हो शास्त्र उत्कर्षयो अनादि संबंध ऐसे इसका होगा वर्तमान या ने शास्त्र उत्कर्षयो यो वर्तमान योग शास्त्र और ये उत्कर्ष जो ईश्वर से के मैं वर्तमान हैं ईश्वर के सत्य रूप में जो वर्तमान हैं शास्त्र और ईश्वर की उत्कृष्टता ये दोनों ईश्वर से संबद्ध हैं यानी ईश्वर में वर्तमान है तो ईश्वर के सत्व में ईश्वर के गुण रूप में कह लो या तो ईश्वर के अर्थ रूप में वर्तमान शास्त्र और उत्कृष्टता इन दोनों में क्या है शास्वतिक अनादि संबंध है या कारण संबंध ये तस्मात ए इसी से ये होता है सदैव ईश्वर सदैव मुक्त सदा ही वो ईश्वर है और सदा ही मुक्त है इसलिए सिद्ध हो जाती है बात तस् तस् तच ऐश्वर्यम और वह उसका जो ऐश्वर्य है सर्वोत्कृष्टता साम्य अतिशय विनिर्मुक्तम समानता से और अतिशय से रहित है ये यानी किसी के बराबर भी नहीं है और कोई इससे बढ़कर के भी नहीं है सबसे बढ़कर के है ये अतिशय से मतलब रहित मतलब इससे और बड़ा कुछ नहीं है यानी ये हुआ ना कि पहले क्या छोटी सी चीज़ है सरसों है और सरसों से बढ़कर के क्या है बेर है मटर है मटर से भी बड़ा बेर है बेड़ से भी बड़ा टमाटर है उससे भी बड़ा पटेल है उससे भी बड़ा वो क्या है कद्दू वाला पेठा वाला कद्दू है उस कद्दू से भी बड़ा और क्या हो जाएगा घड़ा है और घड़े से भी बड़ा पृथ्वी है पृथ्वी से बड़ा सूर्य सूर्य से भी बड़ा बृहस्पति है उससे भी बड़ा और कोई लेकिन एक ऐसा आएगा उससे बड़ा नहीं होगा कोई तो उसको कहेंगे अतिशय रहित जिससे बढ़कर आगे नहीं अब जाएगा कोई वो सबसे अंतिम वही है तो उसको कहते हैं अतिशय विनिर्मुखता अतिशय से जो रहित होता है ना जिससे बढ़कर कुछ नहीं हो पाता है हाँ रहित यानी समान भी कोई नहीं उसके बराबर भी नहीं और उससे बढ़कर भी कोई नहीं अर्थात न तावत ऐश्वर्यांतरेण तद अतिशय्यते वह किसी दूसरे ऐश्वर्य से न अतिशय्यते अतिक्रांत नहीं किया जाता है सबसे बढ़कर के ही रह जाता है क्योंकि यदेव वह अतिशयी स्यात् तदेव तत्स्या जो अतिशय होगा जो सबसे बढ़कर के होगा न वही ईश्वर वाला अति ऐश्वर्य है यत्र काष्ठा प्राप्ति ऐश्वर्यस्य इसलिए ऐश्वर्य की जहाँ काष्ठा प्राप्ति चरम प्राप्ति है अंतिम प्राप्ति है सह ईश्वर वही ईश्वर है सबसे पढ़ के जिसमें ऐश्वर्य होता है उसका ही नाम ईश्वर है वैसे राजा को भी ईश्वर कहते हैं और भी चार पांच नाम दिए हैं ना ईश्वर ये उच्चते श्लोक ध्यान में नहीं आ रहा है वो पाँच छः चीज का नाम है ईश्वर भगा ध्यान में नहीं आ रहा है भगा इति हीरा छः चीज़ों का नाम इस्वर। इस्वर है ईश्वर है जिसके पास ये चीजें रहेंगी उसको ईश्वर कहेंगे नहीं बहुत अधिक धन हो गया बहुत अधिक वो अनुशासन हो गया वो अलग चीज़ें यानी छः का नाम ये है ईश्वरी से हाँ ऐसे छः कुछ चीज़ें हैं हाँ हाँ तो, तो जित होते हैं जिनके पास उसको भी ईश्वर कहते हैं इसलिए राजा को भी ईश्वर कहा जाता है तो यहाँ कह रहे हैं कि वो नहीं इन में जो सबसे बढ़कर के होगा और जिससे बढ़कर के नहीं है वस्तुतः तो वो ईश्वर होता है यानी धनवान है धनवान किसको कहते हैं जिसके पास सुई होगी वो भी धन है या नहीं सुई भी तो धन है ना तो जिसके पास सुई होती है वो धनवान है कि नहीं, कहते है एक सुई नहीं है। तो एक सुई वाला धनवान नहीं होता है धनवान होता जो उसके बाद कार है विमान है साइकिल वाला धनवान नहीं कहलाता है पर साइकिल भी तो धन है ना तो इसलिए गाय जो सबसे बढ़कर के होगा वस्तुतः वास्तविक में ईश्वर मुख्य रूप में वही होता है जो जिससे बढ़कर कोई नहीं हो काष्ठा प्राप्ति प्राप्ति की सीमा जिसमें होती अंतिम सीमा स न चाहे तत्समानम ऐश्वर्य उसके बराबर भी कोई ऐश्वर्य नहीं होता है अकस्मात क्योंकि दवोस्तु्यो एक युगप काम के अर्थे नव मदस्तु पुराणमदस्तुस प्रसिद्ध इतर से प्राकाम्य विघाता ऊनम प्रस प्रसिद्ध दु दो बराबर वालों में बे दो बराबर के रहते हुए एक में युगपद कामिते अर्थे एक साथ यदि कामना है कि युगपद कामिते अर्थे एक ही साथ इच्छित अर्थ में जो कि समान है दोनों और एक साथ एक की इच्छा हो रही है तो ऐसी स्थिति में नवम विधम्भस्तु पुरानम विदमस्तु उनमें से एक हो जाएगी ये तो नया है और ये पुराना है दो में से कोई से ले सकते हो ये नया वाला है और ये पुराना वाला है जो लेना हो ले लो या दो चीज़ ऐसी रख दिया आपने कहा कि ये आपको लेके नहीं दे दो उठा के दो रख दिया अब आपको लेना एक है तो अब क्या करेंगे है वैसे देखने में समान फिर उसने बताया कि ये तो एक साल पुराना है एक साल नया है ये तो अब क्या करेंगे और पुराने वाले ये तरफ रख देंगे अब जैसे ही रख दिया हो क्या हो ना छोटा हो गया उन्नत तो हो गया पहले समान था लेकिन थोड़ी सी कमी उसमें हो जाने से विशेषता होने से अब वो कम हो गया तो में बिगाड़ हो गया इसमें अब कामना नहीं रहेगी इसमें इसकी लेने की छाप नहीं अब हट जाएगी कम होती ही वो नहीं बचेगा लेने के लिए तो दो तुल्ययो जो बराबर पहले है एक समान उनमें से एक साथ कामित अर्थ है एक कोई प्राप्य है उस अवस्था में नवम इदम वस्तु ये तो नया है और इदम पुरानम ये पुराना है ऐसा सिद्ध होते ही एक प्रसिद्ध हो एक की प्रसिद्धि हो जाने पर यानी कोई एक ये पुराना ये सिद्ध हो जाए अथवा ये नया ये सिद्ध हो जाए ऐसी अवस्था में प्राकाम्य विघातात् कामना की ग्राह्यत्व की विघात हो जाने से नहीं। नहीं। प्राप्ति के का विघात हो जाने से उनम प्रसकम उसमें न्यूनता उपस्थित हो जाती है द्वयो तुल्यो युगपथ कामितार्थ प्राप्ति नाती अब इन दो बराबरों में एक साथ प्राप्ति की समान कामना नहीं रहती है क्यों अर्थस्य विरुद्धत्थ अब दोनों अर्थों में विरोध हो जाना चाहिए तो नया है पुराना है तस्मात इसलिए यस्य साम्या अतिशय विनिर्मुक्तम ऐश्वर्यम इसलिए साम्य से और अतिशय से यानी समानता ये दोनों बराबर भी नहीं होनी चाहिए तो ऐसा बराबर भी नहीं है बराबर वाले में दुसंशय रहता है ये ले लो या ये ले लो कोई अंतर नहीं है लेकिन जब बराबरी नहीं है पूरी एक अपने आप हटेगा तो ऐसे ही ईश्वर का भी ऐश्वर्य सभी से जब बढ़ के हो गया तो दूसरे वाले का ग्रहण ही नहीं होगा अपने आप वो कट जाएगा तो इस तरह से द्वयो तुल्यो युगप कामित कामित अर्थ प्राप्ति चाहे हुई अर्थ की प्राप्ति वो नहीं रहती है अर्थ के विरुद्ध हो जाने से तो इस विरोध अवस्था में यश्य इसलिए जिसका साम्य और अतिशय से रहित होगा ऐश्वरी यानी जिससे बढ़कर कोई हो नहीं सकता है और जिसके बराबर कोई नहीं हो सकता है ऐसा जो ऐश्वरी है जिसका सह ईश्वर सच पुरुष विशेषा वही ईश्वर होता है और वही पुरुष विशेष होता है ऐसा जीव और ईश्वर इन दोनों में भेद है ये जानना चाहिए ओह oh.